तब रघुबीर कहा मुप हे तुम सन प्रभु दुरावक छुना हे तुम जानव ज कारण आय ताते तातन कही समझाऊ अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि जय प्रकार मारो मुनि द्रो मुनि मुस्कान सुनि प्रभु बाछ हू नाथ मोहि का जा श्री राम जी ने मुनि से कहा हे hey प्रभु आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा हे प्रभु आप अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कराए और बोले हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है तुम भजन प्रभाव अघारे जानव महिमा कछुक तुम्हारे उम्र तरु विशाल तव मल ब्रह्मांड ने किकाया जीव चरा चर जंतु समान भेतर बसही नही आना थे फल भक्षक कठिन करा तव तब भय डर तुका हे पापों का नाश करने वाले मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और करार कार है वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है ते तुम सकल लोकपतिश पूछ हू मो ही मनुज की नांगण के तम बसहृदय श्रीअनुजा अरल भगतिशतसा चरणसरोह प्रीत यद्यपि ब्रह्मय खंडयन तावगम्य भज ही जहि सन् उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया हे कृपा के धाम मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं असतवरूप बखान फिर फिर सगुण ब्रह्मतिमा संतत दासन देहु ये ताते मोहित पूछे हु घुरा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ पावन पंचवटी ही नंडक बन पुनीत प्रभु कर उग्र साप मुनि बर कर हर यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है हे प्रभो एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है उसका नाम पंचवटी है हे प्रभो आप दंडकवन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए रघु कुल के सकल मुनि न चले राम मुनि आय सुपाए पंचवटी नियराज से भेट प्रीति बढ़ाए गोदावरी निकट प्रभु रहे पर गृह थाई हे रघुकुल के स्वामी आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए वहां वृद्धराज जटायु से भेंट हुई उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पन्नकुटी छाकर रहने लगे